ृदपुराल करुण नमा भगवत् शंकर लोकशंकर करम शकराचार्य केशवम बातरायण सूत्र भाष्य कृत वे भगव ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभाग नारायण आय ब्रह्मसूत्र के अंतिम अधिकरण का शेष भाग है प्रश्न आया कि जो फल साधिशय होता है शय होने पर वो अंदवान होता है जो सीमित होगा वो अनंत नहीं हो सकता नित्य नहीं हो सकता यदि ब्रह्मलोक प्राप्ति का फल साधिशय मानेंगे सीमित मानेंगे अर्थात वो नित्य नहीं हो सकता फिर पुनरावृत्ति उसी से होगी शास्त्रों में अनेक स्थानों में ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनंतर नसा पुनरावर्तते, पुनरावर्तते इत्यादि कहा है आवृत्ति नहीं है ऐसे कहा तो पूर्व पक्ष का यही प्रश्न था कि ये दोनों में कैसे समन्वय हो सकेगा कि यदि आवृत्ति करेंगे तो फिर ये फल जो कहा पुनर्सा पुनरावर्तित यह नहीं बनेगा और सादिशय फल होने पर आवृत्ति नहीं हो सकती ये ही शंका भाषा में आई थी कि ननु एवं सती सादिशय अंधवत्व ऐश्वर्य से ऐसा कहा सादिशय होने से अतिशय सहित होने से वो अंधवान हो जाएगा अनंत नहीं हो पाएगा तदश्च यवृत्ति ही प्रसज्येद तब तो ये जो ब्रह्म गए हैं उन सब की आवृत्ति होगी अर्थात तो मुक्त नहीं होंगे पुनः जन्म उनका होगा यही आवृत्ति का अर्थ है फिर से जन्म होता है ऐसे प्रश्न आने पर अतः उत्तर अब भगवान बादरायण आचार्य पठती जै सका सूत्रकार के प्रति अत्यंत आदर दर्शाते हुए भाष्यकार ने भगवान बाधरायण आचार्य ऐसा संबोधन किया ऐसे शब्द प्रयोग किया तो भगवत शब्द का अर्थ किया है आप जानते हैं भगवत गीता आदि में और अन्यत्री भाष्यकार ने भगवान शब्द का अर्थ किया अब जैसा यहां भगवान शब्द का संबोधन हुआ ऐसे छांदोग्य उपनिषद में वो भगवान सनत कुमार है ऐसा आया तो वहां भी भगवान शब्द का अर्थ किया और गीता में भी किया है तो ये भगवत शब्द अत्यंत आदर के लिए प्रयोग होता है और एक जीवन मुक्त के लिए सिद्ध पुरुष के लिए प्रयोग होता है वैसे अवतार के लिए भी प्रयोग होते हैं इसलिए देवदा और भगवान अलग होते देवदा शब्द सभी के लिए प्रयोग नहीं होता है और सभी को देवदा मान करके पूजा भी नहीं कर सकते। देवदा वे ही हैं जो वेद में देवदा के रूप में कहे गए हैं और जिनके आ, संबंध में यज्ञ यज्ञयाग आदि है और हवन देते हैं स्वाहाकार होता है ये देवदा होते हैं का स्मृति से भी और कुछ देवताओं का संकल्प स्मृति से भी प्राप्त होता है तो श्रुति और स्मृति में जो देवता प्राप्त है उनको देवता कहते अब बाकी जो है वे भगवान होंगे भगवान तो कोई मनुष्य भी भगवान बन सकता है किंतु तो मनुष्य शरीर में किसी को देवता नहीं मानते ये प्रक्रिया में अंतर है अब सब लोग ये जानते नहीं ये तो बहुत बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि कहां किसको देवता मानना कैसे से? भगवान मान जैसे हमारे यहां आ, राम और कृष्ण श्रीराम श्री कृष्ण ये सब है तो इनको देवता मानते नहीं है इनको भगवान मानते हैं ये भगवान है लेकिन राम और कृष्ण परशुराम आदि जो भी अवतार हैं ये देवता नहीं है भगवान है। क्योंकि इनके संबंध में कोई रामायण स्वाहा ऐसा कोई मंत्र आया नहीं देवदा मान करके याग में इनके संबंध में कोई क्रिया नहीं इसीलिए ये देवदा नहीं होते हैं भगवान होते हैं भगवान को तो कोई भी बन सकता है तो उत्पत्ति चैवा चूदान मागदिम गिम वेत्ति विद्याम अविद्याम चाच्यो भगवानी ऐसा विष्णु पुराण में लक्षण दिया जो जगत के उत्पत्ति स्थिति और भंग सृष्टि स्थिति संहार को जानता हो और विद्या और अविद्या को जानता हो क्या विद्या है क्या विद्या है इसका स्वरूप को अभी ज्ञान जिसको हो ऐसे जो ज्ञानी है उनको भगवान से संबोधन किया जा सकता अर्थात ज्ञान ही हो गया ब्रह्मज्ञान ज्ञान जिनका हो गया और वही दूसरा लक्षण भी दिया ऐश्वर्य से समग्रस्या, धर्मस्या, वाई, हो, शन्नाम तो आईश्वर्ये समग्र धर्म से यश श्रेय ज्ञान वैराग्योषणा भग इतिरणा तो ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य प्राप्त हो जो अष्ट ऐश्वर्यादि संपन्न हो जिनके अंदर सभी प्रकार की कलाएं हो और सभी प्रकार के सिद्धि ऋद्धियां प्राप्त हो जैसे भगवान श्रीकृष्ण में भगवान श्रीराम में सब थे जिसे इतने अवधार पुरुष सब में अपने अपनी प्रकार से कलाएं थी तो ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य जितने ऐश्वर्य के बारे में शास्त्रों में कहा गया जितने ऐश्वर्य लोग में मानते हैं सब ऐश्वर्य से संपन्न होता कभी बड़ा बनना है तो बड़ा बन जाता है महत्व बन जाता है ह्रस्व बन जाता है अणु बन जाता है जैसा जैसा बनना है अष्ट ऐश्वर्य में जैसा कहा हो वैसा सर्व करता तो समग्र ऐश्वर्य संपन्न हो धर्म और यशस् ऐश्वर्य धर्म और यशस् आदि से युक्त भी हो धर्म का ज्ञान धर्म संबंधी ज्ञान तो ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रेय वैराग्य और वैराग्य भी होना चाहिए जो तो ऐश्वर्य आदि संपन्न होकर के उसी में संलिप्त हो जाए ऐसा नहीं वैराग्य मार्ग का भी प्रदर्शन करने वाला हो तो वैराग्य से आ था मोक्ष अंत में मोक्ष भी पाया हो यानी जीवन मुक्त भी हो गया हो सवाच्यो उनको जो है भग इतीरणा इसी को भगा शब्द से कहा जाएगा और भगा जिसको है उसको भगवान कहते हैं ऐसा ये विशेष धोता है इसलिए बादरायण ऋषि है इनको भगवान करके संबोधन करके उत्तर अंतिम सूत्र का पाठ करते हैं सूत्र है अनावृत्ति अनावृत्ति अनावृत्ति अनावृत्ति अनावृत्ति शब्दाद शब्दाद शब्दाद शब्दाद शब्दाद अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात पूरे सूत्र को दो बार उच्चारण किया यह जो द्वितीय उच्चारण है यह शास्त्र समाप्ति को दर्शाता है यह आगे बताएंगे भाष्यकार पहले अभी तक जितने बार दो दो बार कहे एक एक अध्याय में एक पद को दो बार कहा था तो दो बार कहते हैं तो वो अध्याय समाप्ति है अध्याय समाप्ति का द्योतक होता है अब यहां अंत में सूत्र को ही दो बार कहा इसका अर्थ ये शास्त्र समाप्त हो गया इतना सूत्र उन्होंने बनाया ये पांच सूत्र है अनावृत्ति शब्दात सूत्रकार कहते हैं कि ये जो ब्रह्म लोग गए हैं इनकी अनावृत्ति होती है अनावृत्ति में यह व्यवस्थित अनावृत्ति होंगे कोई अनावृत्ति करेगा कोई अनावृत्ति नहीं करे तो आवृत्ति उनकी नहीं होती है ऐसे शब्द आया है तो तेषा न पुनरावृत्ति येदेन प्रतिपद्यमान इवं मानव आवर्तम न आदि शब्द अनावृत्ति को ही कहा है इसलिए इनकी अनावृत्ति हम मानते हैं ऐसा सूत्रकार ने इस प्रकार सूत्र रज करके शास्त्र को समाप्त किया टीका हमें देखिए सह परमेश्वर ऐश्वर्य अतिशये न वर्तद यदि सातिशयम विदुषा ऐश्वर्य परमेश्वर ऐश्वर्य के साथ में इनका ऐश्वर्य की तुलना होती है इसलिए यह साधिशय हो गया अधिशय का अर्थ परमेश्वर का अधिशय जो होगा वो मेरा अधिशय होगा और व्यापक होगा और इनके ऐश्वर्य परमेश्वर के ऐश्वर्य के तुलना से कम होता है इसीलिए इनको सातिशय कहा और अतिशय और प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ऐसा तथा च परमेश्वर अधीनत्वाद लौकिक ऐश्वर्यवद कार्य कार्यवाद च अंधवद तो यहां यह अनुमान कर सकते हैं कि जैसे लोग में होता है लौकिक ऐश्वर्य अंदवान होता है सीमित होता है इस लोग में जितने भी लोग ऐश्वर्य को प्राप्त किए हैं वो सब सीमित प्राप्त किए हैं निरधिशय प्राप्त नहीं किए इसलिए परमेश्वर अधीनत्वाद लौकिक ऐश्वर्य जो लौकिक ऐश्वर्य है ये परमेश्वर अधीन है और वो सीमित होता है ऐसा ही ये ब्रह्मलोग में इनको प्राप्त होने वाले अधिशय ऐश्वर्य भी साधिशय है इसलिए सीमित होगा और बाद में अंदवान भी होगा क्योंकि जो साधिशय होता है सीमित होता है वो कार्य होगा कार्य होने पर अंधवान होता है तो ये य्यत्व तत्र तत्र, तत्र अंधवत्व यह भी रहेगा और जो जो है होता है वह कार्य होता है ऐसा भी व्याप्ति मिलेगी इसलिए ये नित्य नहीं हो सकता विद्वत् ऐश्वर्य से अंधवत्व एक आठ रितियां ठीक है मान लेते हैं ये जो विद्वान का ऐश्वर्य है यह अंधवत्व है ये इसकी क्षति होती है नाश होता है ऐसा मान लेंगे तो उसमें क्या दोष है कहते हैं कि तब तो विदुषाम मुक्तदा न तब तो विद्वान को मुक्ति नहीं होगी क्योंकि वो अंध हो जाएगा कर्म का अंध होगा भोग का अंध होगा और बाद में फिर वापस आ जाएंगे तो कर्म क्षीण होने पर क्षीणे बुन्ने मर्त्योगम विसंधिया ऐसा नियम है तो वहां कर्म क्षय हो गया तो पुनरावर्ति हो जाएगी तो ये मुक्ति तो नहीं हो पाएगी यही दोष है कहा तो तदस्येश आवृत्ति प्रसजे भाष्य में कहा था एक उत्तरत्व उत्तर सूत्र सूत्रकार पूजयन अवतारयती इसके उत्तर रूप से जो आगे का सूत्र है सूत्र को अवतरण देते हुए भाष्यकार सूत्रकार को पूजन करते हुए आदर करते हुए अतः उत्तरम पठ पठ दी इत्यादि भगवान माधरायण आचार्य ऐसा हाँ आदर दिया भगवान इतने सर्वज्ञवादी संपत्ति ये विशेषण में जो भगवान विशेषण लगाया इसमें सर्वज्ञत्वादि संपत्ति जैसा अभी ये बताया उत्पत्तिम प्रलयम चैव इत्यादि जो लक्षण विष्णुपुराण के लक्षण है इसके अनुसार भगवान का लक्षण मान करके बादरायण ऋषि को ऐसा संबोधन किया फिर आचार्य पठति में आचार्य तो क्यों कहा क्योंकि जब भगवान हो गया तो आचार्य स्वयं है कहते हैं आचार्य शब्दे आचार्य शब्द के द्वारा शास्त्रार्थ शास्त्राथबुकरण सदाचार्य शिष्याण स्थापन स्वयं तदाचरण नैपुण्य मुक्त भेद आचार्य का लक्षण शास्त्र में जैसा कहा गया उस लक्षण को मान करके ये आचार्य संबोधन किया क्योंकि सभी भगवान है सभी आचार्य होना ये जरूरी नहीं है आचार्य का लक्षण कहा आचिनोदित शास्त्रार्थान आचार्य योजेद भी स्वयं आचरदे यस्तु आचार्यस्ते उच्यते ऐसा शास्त्र में आचार्य का लक्षण कहा तो आचिनोदित शास्त्राथा उसी लक्षण का अर्थ यहां करते हैं श्लोक नहीं देते हुए लक्षण करते हैं जो शास्त्र के अर्थों को एकत्र करेगा शास्त्र में कहां कहां क्या क्या कहा है उसको सब एकत्रित करेगा आचिनोतिजा दिजा और आचार्य योजे दबी केवल शास्त्रार्थक व्याख्यान करता है इतना नहीं वो शिष्यों को आचरण कराता भी है शिष्यों को मार्गदर्शन कराकर और जैसा नियम बना करके उनको आचरण में लाते हैं और शिष्यों को ऐसा तैयार करने के लिए जैसे गुरुकुल चलाते हैं वेद विद्या पाठशाला चलाते हैं ऐसे चला करके शिष्यों को तैयार करते हैं तो इसीलिए उनको आचार्य करते आचा, आचिनोदी जो शास्त्रार्थन स्वयं शास्त्र के अर्थों को समग्र रूप से जानता है और आचार्य योजिए और इतना है कि ये वो दूसरे को आचरण में योजना तो कर रहा तो स्वयं आचरण नहीं कर रहा तो नहीं होगा इसलिए कहा स्वयं आचरण देश तो पहले स्वयं आचरण करता है स्वयं आचरण करके अभ्यास करके उनके आचरण के द्वारा दूसरे को पद प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार का कार्य जो करेगा उनको आचार्य कहते हैं तो इसमें पहला तो शास्त्र का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए यही यहां कह रहे हैं आचार्य शब्द के द्वारा शास्त्रार्थ बहुलीकरणम शास्त्रार्थ का बहुलीकरण बहुत शास्त्र का अर्थ जान लेना सारे शास्त्रों का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना यह शास्त्रार्थ बहुलीकरण है और सदाचार्य शिष्याणाम स्थापना और शिष्यों को सदाचार में प्रवृत्त कराना यह आचार्य की ड्यूटी है उनको करना पड़ता है आ, तो इसलिए पहले तो उपदेश देंगे उपदेश देकर के नहीं हुआ फिर उसके ऊपर दंड भी दे सकता है तो साम दान दंड सब देंगे पहले उपदेश देंगे तो सामान्य प्रेम से आप करिए अच्छा है इत्यादि करके उपदेश देंगे अब नहीं मानते हैं तो उसके बाद में शाम के बाद दान होता है दान का अर्थ वो डर दिखाएंगे देखो ऐसा नहीं करने पर आपको ये आपत्ति आ जाएगी ऐसा करने नहीं करने पर पाप लगेगा दोष लगेगा इत्यादि इत्यादि बताएंगे शास्त्र में जैसा कहा है प्राश्चित करना पड़ेगा आदि तो जहां प्राश्चित कराना है वहां प्राश्चित करना कराना पड़ता है तो वहां दया नहीं करनी चाहिए तो सामदान नहीं हुआ तो फिर दात में दंड देंगे तो जो भी उसको ऊपर कार्रवाई करना है वो दंड दंडित करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं तो ये इस प्रकार से गुरुकुल के संबंध में जो पहले नियम बताया है उस प्रकार से इसी प्रकार शिष्यों का भी नियम है जैसा गुरु का नियम है वैसा शिष्यों का भी नियम है इस प्रकार से सदाचारे शिष्याणाम स्थापनम शिष्यों को सदाचार में स्थापित करना कराना ये जो कार्य करता है और स्वयं तद आचरणम च जो श्लोक हमने बताया वो श्लोक का ही अर्थ बता रहे तो स्वयं आचरण भी करता है स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो शिष्य को केवल उपदेश देंगे आप दूसरा आचरण करेंगे तो शिष्य वो स्वीकार नहीं करेगा वो सोचेगा तो गुरुजी ने करना ऐसा होगा अब ऐसा होता है ना अब गुरुजी से एक गलती हो जाती है तो शिष्य उसका दस गुना करता है शिष्य मतलब देखे सावधान रहना पड़ता है ऐसा आसान काम नहीं है। ये ये गुरु ने ऐसा किया ये किया तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसे करके फिर उसमें जोड़ते जाएगा अपने आप चलो वो तो नहीं सोचेगा कि गुरुजी क्यों ऐसा किया कुछ कारण होगा ये पूछेगा नहीं वो बाहर से देख लेगा अब वो पहले से रुका हुआ था तो वो करने लगेगा इसीलिए ये गुरु बन के रहना या आचार्य बन के रहना बड़ा कठिन होता है अवधुध बन करके चलना तो आसान होगा लेकिन ऐसे गुरुकुल चलाना पाठशाला चलाना यह सब बहुत मुश्किल होता है क्यों वो सारे नियमों को पालन करो जितना कर सो फिर दूसरे को कराओ अब नहीं करते हैं तो उनको बाहर कर दो ये सब कार्रवाई करना पड़ेगा अब ऐसे करने पर द्वेष भी होता है किसी को अच्छा नहीं लगेगा अब किसी को भी ढांडने से किसको अच्छा लगता है मधुर वाणी तो सभी को अच्छा लगता है ढांडो और आप कानून नियम बताओ तो किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसा भी होता है तो वो सब सहन करना पड़ता है सहन करके तब करना पड़ेगा क्योंकि वो शिष्य का हित ही चाहते हैं तो ऐसा करेगा अब शिष्य जैसा तैसा जाने तो उससे क्या लेना देना करके छोड़ देंगे तो फिर तो नहीं करेगा अपने आप कोई अपने ही कार्य को करते रहेंगे अपने साधन करते रहेंगे अपने आचरण करते रहेंगे दूसरा आचरण करता है नहीं करता है ये नहीं देखते वो आचार्यों का गुरुओं का ऐसा नहीं है ऐसा उनका तो उनको समझाना भी है कराना भी है आ, ये साथ में होना चाहिए स्वयं करते रहे दूसरा नहीं करते हैं तो आपको पूछ करके कराना पड़ेगा ये सब करके स्वयं आचरण करेगा और उस आचरण के माध्यम से ये सिखाएगा और इसमें जो नैपुण्य प्राप्त किया है उनको आचार्य कहते हैं ऐसा दोनों में भेद दिखाया उन्होंने भगवान और आचार्य में भेद दिखाया और व्यास भगवान तो ऐसे किए ही बादरायण ऋषि ने तो स्वयं आचरण भी किया और शिष्यों को भी तैयार किए और इतने सारे ग्रंथ लिखे स्वयं सिखाने के भी इतने के लिए इतने ग्रंथ लिखे और स्वयं महाभारत में उन्होंने कहा है स्वयं ही कहा कि मैं जितने शास्त्र में जो जो नियम कहा है हमें आचरण के धर्म के अनुसार जो नियम कहा है सारा नियमों को मैंने पालन किया ऐसा उन्होंने घोषणा स्वयं की महाभारत में अपनी तरफ से उन्होंने कहा ये तो तभी कहेंगे जब उन्होंने ऐसा पालन किया सारा नियम को मैंने यथावत पालन किया ऐसा कहते हैं महाभारत तो इस प्रकार से स्वयं आचरण भी करना आवश्यक होता है यत्तु साधिशय कार्यत्म तदश्च अंधवत्व अनुम तय अंधवत्व साध्यम कि मुक्ति विदुषामिति विदुषाति ये जो साधिशय होने के कारण कार्यत्व तो प्राप्त होगा कार्यत्व तो प्राप्त होने से वो अंधवान होगा ये अनुमान आपने किया जो जो साधिशय है सो सो कार्य है और जो जो कार्य है सो सो अंधवत्व इस प्रकार से जो अनुमान आपने किया है तत्र उसमें क्या आपका अभिप्राय ऐश्वर्य कि अंधवत्व का अंध हो जाएगा इतना ही आप कहना चाहते कि होगा तो अंधवान हो जाएगा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा वो दीर्घकालीन ऐश्वर्य अनंतकालीन ऐश्वर्य नहीं मिलेगा ये अभिप्राय है आपका अथवा मुक्ति अभाव विदुषा अथवा मुक्ति ही नहीं होती बाद में पुनर्जन्म उसको प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहना तात्पर्य है कि ऐसे विकल्प करके आद्य सिद्ध साध्यत्वम अथवा द्वितीय क्रममुक्तित्वा मुक्तित्ववादी श्रुति विरोधम आह तो पहले पक्ष में तो सिद्ध साध्यत्व है इसका मतलब पहले पक्ष तो हम मानते हैं क्योंकि साधिशय होने के कारण ऐश्वर्य समाप्त होता है किंचित काल ऐश्वर्य प्राप्त तो होगा उसके बाद में वो समाप्त हो जाएगा साधिशय है यह तो हम मानते हैं उसमें कोई दोष नहीं है किंतु जो दू, दूसरी बात है आप मुक्ति नहीं होगी ऐसा जो आप कहते हैं यह सही नहीं है मुक्ति होती है इस मुक्ति को हम क्रम मुक्ति नाम से कहते हैं हमारे ये मुक्ति के अनेक प्रकार हैं उसमें एक तो सद्यो मुक्ति है जो जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं और उसके बाद में विदेह मुक्ति है प्रारब्ध शेष समाप्त होने के बाद में विधेह मुक्ति और ये क्रम मुक्ति है ऐसे तीन प्रकार या चार प्रकार मान लो मुक्ति को लेकर के कहेंगे तो चार है नहीं तो तीन प्रकार के जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति क्रम मुक्ति क्रम मुक्ति यहां ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी के साथ प्राप्त होगा कालांतर में प्राप्त होगा और जीवन मुक्ति मुक्ति है जैसा ज्ञान हो गया वैसे शरीर में हुए मुक्त हो जाना विदेह मुक्ति प्रारब्ध श्रेष्ठ समाप्त होने के बाद तो इस प्रसंग में हम क्रम मुक्ति को ही मानते हैं ऐसा कहा अनावृत्ति शब्दाद इत्यादि सूत्रस्तम प्रतिज्ञापदम व्याचे अब भाषी में देखिए नाड़ी रश्मि समन्वित अर्चिरादि पर्वणा देवयान पथा ये ब्रह्मलोकम शास्त्रोक्त विशेषणम गच्छन्ति ये कथा आप सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मलोक में कैसे पहुंचेगा उस शरीर से कैसे उत्क्रमण करेगा कैसी उसके मृत्यु होती है उस समय कैसे कैसे अंदर में परिवर्तन होता है मन की भावना क्या होती है आगे शरीर को कैसे ले जाता है इत्यादि सारे विचार पहले हो चुका तो उसका अनुवाद करते हुए भाष्यकार कहते नाडी रश्मि समन्वित न उनका शरीर से निष्क्रमण तो सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंद्र से होता है ऐसा निश्चय किया सदम चेकाच हृदय से नाट्य इस मंत्र के द्वारा तो जो एक सौ एक जो नाडी है सुषुम्ना नाडी उसी के द्वारा मूर्धा भेद करके निकलते और वो नाड़ी रश्मियों का संबंध होता है इसके लिए भी अधिकरण आए विचार किया तो वो यहां नाड़ी से निकलेगा और रश्मियों के साथ संबंध करेगा और उसके बाद वहां से अर्चिरादि मार्ग के द्वारा उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्रयाण करेगा जिसको देवायान मार्ग भी कहते हैं उस मार्ग के द्वारा प्रयाण करके ये ब्रह्मलोघम शास्त्रोक्त विशेषणम गति जो ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मलोक मैंने कौन सा ब्रह्मलोक बोलते शास्त्र ने जिसका लक्षण किया ऐसा ब्रह्मलोक कोई कुछ ब्रह्मलोक कहते हैं तो वो ब्रह्म में नहीं जाता ये पहले बता दिया जो इस प्रकार उपासना किया है शास्त्र के अनुसार किया है वही प्राप्त तो होगा बाकी वहां पहुंचेगा नहीं इसीलिए भोगमात्र लिंगात साम्य लिंगात इत्यादि सब व्याख्यान किया तो जो ब्रह्म शास्त्रोक्त विशेषण है शास्त्रोक्त साधन से शास्त्रोक्त विशेषण युक्त जो ब्रह्मलोक है उस ब्रह्मलोक में जो पहुंचेगा और क्या लक्षण दिया ये नश्च अर्णवो ब्रह्म लोके यस् नईरम मदीयम सर यस्म अश्वत्थ सोम सवन यस्मराजिता पूर्ब्रह्मणो यस्मच प्रभु विमित हिणमय इत्यादि वर्णन किया उसका संक्षेप रूप दे दे कि वहां वर्णन किया था के में जिस ब्रह्मलोक लोक में अरश्च ह्य अर्णवो ब्रह्म लोके जो अर्णव वहां प्राप्त होता है अर्णव मान समुद्र होता है समुद्र जहाँ प्राप्त होता है वो समुद्र का स्वरूप है और वो अमृत से युक्त है और तृतीय श्याम दिवी तो तीसरे दिलोक में ऊपर है बहुत ऊपर है सकाश तृदीय श्याम जीवी गीता मतलब यहां यहां से लेंगे तो वो तीसरे स्तर पर आ जाएगा और आयरम मदीयम सरह वो आयरम मदीय सरह है वहां वो जो अन्न अन के रस से बना हुआ जो च, आ, मद मद कर जो आ, जल है उसमें ऐसे एक सर है बोला मतलब जैसे सुरहा बोलते हैं सुरैया के रूप में एक सर है वहां एक सर आ, तालाब है और ये अश्वत्थ और अश्वत्थ वृक्ष है सोम सवना सोमरस जिसमें प्राप्त होता है ऐसे अश्वत्थ वृक्ष है वहां तो एक वृक्ष की कल्पना की और अपराजिता पूर्व अपराजिता नाम के वहां नगर है नगर का नाम अपराजिता बताया था और ब्रह्मण है यभु विमितम ये जो अपर ब्रह्म घृण्य गर्भ है वो घृण्य का निवास स्थान ऐसी कल्पना की ये सारे भावनात्मक रूप से ऐसी कल्पना की थी तो हिरणमयम वेशमा स्वर्ण से स्वर्ण से बनाया हुआ वहां घर है कमरे हैं है वेशमा यनेकधा मंत्रार्थवाद आदि प्रदेश प्रवंच इस प्रकार से अनेक विधा अनेक प्रकार से मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणों में जिस ब्रह्मलोक के संबंध में कह है यह ब्रह्मलोक के विषय में अभी हमने चर्चा की तेतम प्राप्या अब ये इस प्रकार देवयान मार्ग से जो जाते हैं जिनके नाड़ी रश्मि संबंध से सुषमना नाड़ी से गमन हुआ है वे तो तम प्राप्त इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करके न चंद्रलोगाधि भुक्त भोगावर्तन दे अब ध्यान देना ये अब ये वापस नहीं आएंगे ये चंद्रलोक में जाकर के जैसे वापस आते हैं ऐसा ये वापस नहीं आएंगे चंद्रलोक मैंने पितरलोक जो स्वर्ग कहते हैं जिसको वहां जाकर के तो अनुभव करके वापस आना ही है क्योंकि स्वर्ग में जो जाएगा वो वहां परमानेंट नहीं है वो अस्थाई है स्थाई नहीं रह सकते वहां ब्रह्म जाने के बाद में वो वहां से मुक्त हो सकता है लेकिन उससे नीचे जितने भी लोग हैं जहां भी जाएंगे उसके पुनरावृत्ति है वापस आना पड़ेगा और करना पड़ेगा स्वर्ग में जाए अन्य अन्य गाई भी जाए इसीलिए चंद्र लोगादि व भुक्त भोगा भोग समाप्त होने के बाद में छीणे पुण्डे मरते लोग इत्यादि कहा जैसे छांदोग्य में कपूय चरणा है रमणीय चरणा है इत्यादि का वर्णन किया ऐसा ही वो वापस आ जाते क्यों कुतः क्यों, क्यों क्यों ऐसा है कहते चयोर्धम आयन ये वर्णन किया वहां जाने के बाद में अमृतत्व को प्राप्त करता तया मान जे जो एक सौ एकवा नाड़ी है उस नाड़ी से ऊपर जो जाता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है अमृतत्व को प्राप्त करने का अर्थ है वहां से मुक्ति को प्राप्त करता है वापस नहीं आता ये वर्णन किया छांदोग्य कठो परिषद आदि में और तेषाम न पुनरावृत्ति ही अब जो गे हैं उनके पुनरावृत्ति नहीं है यह ब्रदारण्य में है ये प्रतिपद्यमाना इम मानव आवर्तम मा ना वर्तं इस मार्ग से देवयान मार्ग से जो जाते हैं ब्रह्मलोक के प्रति वे तो इस मानव इस मनु के इस मनोंदर में इस मनु के काल में इस मनु के अधीन जो समय है उस समय आवर्तन नहीं करते हैं तो इनके भी आवृत्ति नहीं है यह सब पुनरावृत्ति का निषेध कर रहा ब्रह्मलोगम अभिसंबद्य दे ना पुनरावर्त दे ब्रह्म लोक को प्राप्त करने के बाद में उनको पुनरावृत्ति नहीं है इत्यादि शब्दे इत्यादि शब्दों से ये निश्चय होता है इनके पुनरावृत्ति नहीं है ऐसे अनेक स्थानों में कहा तो इसलिए पुनरावृत्ति नहीं मानते अंधवत्व भी तो यदा अनावृत्ति तदा वर्णितम ये जो ऐश्वर्य अंदवान होने पर भी आपने ये अनुमान किया था ये हेदु दिया यदि ऐश्वर्य अंदवान है तो ऐश्वर्य एक दिन समाप्त तो हो जाएगा समाप्त होने के बाद में क्या करना तो वापस आना पड़ेगा क्योंकि जैसा विषय समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ता है वैसे ही ऐश्वर्य भोगने के लिए वहां गया अब वो उसका में जितने था वो समाप्त तो हो गया तो वहां रह नहीं सकते वापस आना पड़ेगा यह आपने कहा था इसलिए पुनरावृत्ति होगी तो कहते इसका उत्तर हमने पहले ही दे रखा यथा अनावृत्ति तथा वर्णितम जैसे अनावृत्ति किस प्रकार होती है इसको हमने कार्याण सहाद परम इत्र चतुर्थाध्याय के तृतीय पाद में ये कार्यात्यय अधिकरण में विस्तार से वर्णन करके आपको सुनाया महा पर ब्रह्म की क्या स्थिति होती है पर ब्रह्म की होती है इस अध्याय में सबसे लंबा अधिकरण था तो उसमें विस्तार से आपको सुनाया आप उसको स्मरण करे तो उत्तर समझ में आएगा क्योंकि कार्यात्यय कार्यात्यय का अर्थ महाप्रलय जब महाप्रलय होगा तद अध्यक्ष वो वहां जो ब्रह्मा जी परमेश्वर है वो ब्रह्मा जी के साथ में वे मुक्त हो जाते हैं वहां से ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं उनके साथ उनके शिष्य रूप से ये सारे भी मुक्त होते हैं तद अध्यक्षण परम वो साध में ऊपर चले जाएंगे ऐसा कहा था मन मुक्ति हो जाएंगे तो उसके लिए वहां श्रुति भी दिया था ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्त है ये जो श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य दिया उसी के अनुसार वहां बताया था यह आप स्मरण कर सकते हैं कह रहे भाषिकार अब पुनः उसके विचार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विस्तार से भाषिकार ने भाष्य लंबा करके परमेश्वर परमात्मा की स्थिति और अपर ब्रह्म परब्रह्म दोनों का लक्षण और सब कुछ बताया था सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसा नित्य सिद्ध निर्वाणपराणाम सिद्धव अनावृत्ति ये तो प्रसिद्ध ही है कि जो सम्यक दर्शन के द्वारा अज्ञान को जिसने नाश किया जिन्होंने नाश किया सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसा सम्यक दर्शन के माध्यम से अंधकार को अज्ञान रूप अंधकार को जिसने नाश कर दिया जिन्होंने भी नाश किए उन सब के लिए नित्य सिद्ध निर्वाण पारायणान वे तो नित्य सिद्ध निर्वाण ही उनके लिए आश्रय है यानी वो नित्य सिद्ध निर्वाण में ही स्थित रहते हैं। तो उनके लिए तो अनावृत्ति सिद्ध ही अनावृत्ति उनके लिए अनावृति है ये तो प्रसिद्ध है तद आश्रय वही उसी को आश्रय लेकर के ही सगुण शरणा ना नाम अपनी सिद्धि रिथी तो उनको आश्रय लेके यानी जो नित्य सिद्ध निर्वाण पारायण है उन्हीं मार्ग उनके जो मार्ग है उन्हीं के आश्रय में जो मार्ग है उसी को ही लेकर के सगुण शरणानाम ये सगुण पारायण जितने भी ये सगुण उपासना करके जो आए हैं उनके भी इसी प्रकार के पुनरावृत्ति होगी इसीलिए पुर्राव, नहीं होगी मन अनावृत्ति होगी तो अनावृत्ति शब्दाद अनावृत्ति शब्दादी सूत्राभ्यास शास्त्र परिसम द्योदयती ये भाषाकार ने अंतिम वाक्य कहा ये जो अनावृत्ति शब्द अनावृत्ति शब्द कहा दो बार सूत्रकार ने ये तो सूत्राभ्यास शास्त्र परिसमाप्ति को ध्योदन करता है ये शास्त्र यहाँ समाप्त अन्यत्र कहा अध्याय परिसमाप्ति अब ये शास्त्र ही परिसमाप्त हो गया ऐसे ध्योदन करने के लिए ये दिया है ऐसा कहा इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र का भाष्य यहाँ समाप्त होता है श्रीमद परमहंस हंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य शिष्य श्रीमद भगवत पूज्य कृतो श्रीमचारी अर्चिरादिदोक्तयान पंथान स्मर विशेषणद्वय भाष्यकार ने अंतिम में मार्ग को स्मरण करते हुए नाड़ी रश्मि सबन्व अर्चिरादिवण इत्यादि कहा है। उस स्मरण करने के लिए विशेषण दो दे दिया ए नाड़ी नाड़ीरश्मि सामतेन अर्चिरादिपर्वण देवयान इदि ते ब्रह्मलोकम गे ब्रह्मलोकम गति ते तम प्राप्य भुक्तोगा तदो न आवर्तन संबंध आगे सूत्रका है ते तम प्राप्य न पुनरावर्तन तयोर्धमाय न मृतत्व इत्यादि तो उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर भोग समाप्त होने पर वहां से आवृत्ति नहीं करते हैं क्योंकि कार्यात्यय है होने पर वो ब्रह्मा जी के साथ वहां से मुक्त होते हैं कानि तानि शास्त्रोक्ता विशेषणानि इतुक्त यथा तानी तानि थी भाष्यकार ने स्वयं कहा था कि ब्रह्मलोकम शास्त्रोक्त विशेषण गच्छन्ति। तो ये शास्त्रोक्त विशेषण क्या है तो उसका वर्णन भाष्यकार ने स्वयं मंत्रों से किया वेदवाक्यों से उसका वर्णन किया इत लोगात पृथ्वी शब्दिता तृतीय दिवि यो ब्रह्म तस्मिन् तस्मिन अरण्य समय दौ अर्ण अर्णवो इत तो यहां से अब पृथ्वी लोग हम सब पृथ्वी में रहते हैं इस भूलोक में रहते हैं तो भूलोक की तुलना में ऊपर और नीचे कहा जाता है और ऊपर नीचे क्या होता है इसको भी हमने पहले बता दिया सत्वगुण के जैसे वृद्धि होंगे ऐसे ही आपको ऊर्ध होता है ऊर्धव गच्छंदी सत्वस्ता मध्य तिष्ठि राजसा तो ये गीता शास्त्र में जो कहा है उसी के अनुसार 14 अध्याय में जो कहा वो ऊर्धम होता है और अधोगमन होता है तो मन जितना सात्विक होगा उतने मन में ज्ञान का विस्तार होगा तो ज्ञान जितना विशद होता है उतने आपकी गति ऊर्ध् होते तो सात्विक होना ज्ञान विषद हो जाना उसी के अनुसार फल कहा जाएगा ऐसे ऊपर जाते मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते ऐसा अर्थ में नहीं है उनकी गति ऐसे होता है और सत्वगुण का लक्षण सांख्य में जैसा किया जैसा सत्वगुण बढ़ेगा आप मन से तन से हल्के हो जाएंगे तो इस प्रकार से सब वर्णन किया है उसके अनुसार ऊर्ध्व और अधोगमन माना और तत् लोग अंदर को प्राप्त करते हैं पृथ्वी शब्दादे पृथ्वी शब्द जो लोग है इस लोग से अब आगे के जो दिव्योग है वो तृदीय के स्तर पे आएगा तस्मिन नेवा अन्नमयम हर्षगरम ज सरोअस्ती उसमें एक ऐसे सरस है एक सरोवर है वो अन्नरस से बना हुआ है आरम मदीयम सराहा उसका नाम है अत्यंत हर्ष प्राप्त होता है जिस सर को देकर के और उसको उसके जो जल अमृत पीने से तो इत्यादि वो वर्णन किया है वहां तो वो सर है वहां सोम सवन है सोम शब्दों अमृत वचन कर्म ज्ञान शून्य नाम दुष्प्राभत्व ये सब विशेषण पहले कह दिया है फिर भी यहाँ एक बार और देते हैं सोम सवन का अर्थ अमृत स्वरूप है और अपराजित का अर्थ है कि कर्म कर्म ज्ञान रहित सामान्य लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए अपराजित इसका नाम है ब्रह्मण मरिया हिरण्य गर्भ अर्थ है प्रभु शब्दों भी हिरण्य प्रभु शब्द का भी अर्थ हिरण्यगर्भी है उक्त विशेषणवधि ब्रह्मलोक मानवाह इस प्रकार के विशेषणवान ब्रह्मलोक है इसके लिए ये आगे प्रमाण अनेक प्रमाण उपस्थित किए चंद्रलोगा वैधर्म्य उदाहरण जैसे चंद्रलोक में जाकर के सबको वापस आना पड़ता है ब्रह्मलोक में जाकर के वापस नहीं आते यही दोनों में भेद है इसलिए चंद्रलोक का दृष्टांत यहां में उदाहरण नहीं है में उदाहरण चंद्रलोक में जैसा होता है वैसा यहां नहीं होता प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मेंवाम व्याख्या या आकांक्षा पूर्वक व्याख्या अब प्रतिज्ञा को इस प्रकार व्याख्या करके आगे मोक्ष का कारण जो क्रम मुक्ति का कारण बनेगा उसके लिए क्या शास्त्र का वचन है प्रमाण क्या है इसको अनेक शास्त्र वचन को उपस्थित किया ननु दर्शिता नाम अनावृत्ति श्रुति नाम अर्थवादत्व ये संशय करने वाले कहते हैं शंका करने वाले कहते हैं ये जो जितने आपने ये अनावृत्ति श्रुति दिखाए ना ये सब स्तुति के लिए है आपने भी पहले कहा था ये ऐसे अनावृत्ति शब्द आते है यह स्तुति के लिए होता है स्तुति का अर्थ है तो वहां जाने से तो वापस नहीं आना पड़ता है ऐसा कहा तो यह स्तुति हो गई ये स्तुति होने से अब ये कैसे आप इसमें प्रमाण रूप से व्यवस्थित करेंगे इसीलिए अनुमान को जो पहले हमने अनुमान दर्शाया था कि साय भोग होने हो से वो अनित्य होगा ऐसा कहा था इस अनुमान को ये श्रुतियां बाधित नहीं कर सकती क्योंकि ये श्रुतियां तो केवल स्तुति रूप में है वहां के अलंकार के रूप में ये कहा गया आपको प्रेरणा देने के लिए बस उसको उसको लेकर के आप प्रमाण मानकर करके ऐसा हमारा अनुमान का खंडन कैसे कर सकता है अनुमान ऐसा नहीं होता अनुमान को स्तुति के लिए नहीं होता अनुमान तो पक्का होता है जैसा कहते हैं वो लॉजिक है लॉजिक को आपको स्वीकार करना पड़ता है कि जो जो साधिशय सो सो कार्य होगा जो सो जो जो कार्य होगा सोसो अनित्य होगा ये तो नियम है इसको आप कहीं उल्लंघन नहीं कर सकते ऐसे में आपके स्तुति वाक्यों से हमारा अनुमान बाधित नहीं होता है ऐसा शंका होने पर कहते हैं इमम इहा इति इम विशेषणा कल्पांतरे भवती आवृत्ति तब उन्होंने कहा कि ये जो इमम इहा इत्यादि विशेषण कहा है तेजाम न पुनरावृत्ति कयोर्धमा नमूलत्व मेरी ये दे इमम मानव इम मानवावर्तम नावर्तन कहा और अन्यत्र जो है यह शब्द शब्द का प्रयोग प्रयोग किया तो ये शब्द प्रयोग करने पर इसका अर्थ ये होगा कि अब नहीं आते हैं बाद में आ जाएंगे अब तो गया ही है अब जब गए हैं तो ब्रह्मलोक में जब तक रहने का समय उनका मिलेगा तब तक रहेंगे वो ब्रह्मलोक के अंत तक रहेंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे यही तो इमर्तन का अर्थ है तो उसी में तत्र उसी के उत्तर में कहा कि इसके विषय में अब हम विस्तार नहीं करना चाहते हैं कि आप पहले हमने कार्या अधिकरण में आपको सब कुछ समझाया है तो वहां आप देखिए हमने उत्तर वहां दिया तो वहां क्या कहा अब यहां टीकागार इसकी व्यवस्था बना रहे क्योंकि तो कोई वापस आता है कोई नहीं आता है तो कौन आता है कौन नहीं आता है इसको यहाँ कह रहे ये तो धर्म मात्र निष्ठा ब्रह्मचर्य ब्रह्मलोकमि अधिरूढ़ तेषा अंतरेण विद्या बंधध्वंसा सिद्धेर अस्त आवृत्ति ये वापस आ जाएंगे ब्रह्मलोक जाएंगे जरूर लेकिन भोगादि करके वापस आ जाएंगे कौन है ये तावत ऊर्धरेधस ऊर्धरेधा ऊर्ध्रेधा किसको कहते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है वानप्रस्थ है और संन्यास है को छोड़ करके बाकी को में सामान्य माना जाता है, ये है।, ये से है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते निर्या कि जैसा विहिध जो कर्म है नित्य अनुष्ठान है प्रातः काल संध्या करना सायकाल संध्या करना फिर गुरुसेवा करना सेवा करना ये जो जो स्वाध्याय करना इत्यादि जो भी मनस्प्रदीग अध्याय में विहिद है ब्रह्मचारी के नियम के लिए वो सारे का अनुष्ठान शास्त्र में विधि धर्मों का अनुष्ठान मात्र करता और ब्रह्मचर्य ब्रह्मलोक अधिरूढ़ और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जैसे छांदो के उपनिषद के सप्तम तो अध्याय में ब्रह्मचर्य के अष्टम अध्याय में ब्रह्मचर्य के जो स्तुति आई है उसी के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करके और उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोगम अधि तो उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक पहुंच गया क्योंकि वहां जब वर्णन करते हैं तो वहां ये फाल बताते हैं ऐसे ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा वो ऊर्द्वरेता होकर के ब्रह्मलोक लोग पहुंचेगा ऐसा कहा तो ब्रह्मलोक हो गया। अधिरूढ़ अब यह क्या है कि बाकी सब इनका क्वालिफिकेशन अच्छा है ऊर्ध्रेता तो है श्वास्त्र में विजित कर्मनिष्ठा है सब कुछ है ब्रह्मचर्य के द्वारा सब प्राप्त किया सब ठीक है लेकिन इन्होंने तो ब्रह्म प्राप्त नहीं किया ये मुमुक्षु नहीं बने केवल ये नित्य कर्म निष्ठ है मुमुक्षु नहीं है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता इसीलिए अंदर विद्या बंधन ध्वंसा सिद्धि इनको विद्या प्राप्त नहीं।, नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए बंधन का ध्वंस नहीं होगा संसार बंधन का नाश नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वहां जाके रहने के बाद में वापस आ जाए अस्थि आवृत्ति उनकी आवृत्ति होगी तो ये आवृत्ति करने वाले ये होंगे अब ये जो आवृत्ति नहीं करते हो कौन है इनके क्वालिफिकेशन से पहले वाला सब ऐसे ही है उसके बाद में ये तो सगुण उपासका सगुण उपासनाएं हैं जिन उपासनाओं को परिषदों ने विधान किया ये सगुण उपासनाएं इन उपासनाओं को करते हुए तेषा ऐश्वर्य से कल्पमात्र स्थायित्व भी उनके जो ऐश्वर्य है यहां उपासना के फलरूप जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ये कल्पमात्र स्थायी होते हैं तो ये केवल सगनोपासना करते हैं इतना नहीं है कि ऊर्धरे भी है आश्रम धर्म पालन करते हैं सब कुछ है ऐसा होने के साथ में ये सगनोपासक भी है सगनोपासना करके ऐश्वर्य को प्राप्त करके एक कल्प तक अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन पर्यंत जीवन काल जितने भी है उतने समय तक वहां ब्रह्मलोक में स्थित होकर ब्रह्मलोक का फल भोगने के बाद में क्रम मुक्ति विवक्ष या अनावृत्ति अविरुद्धाय इत्यथ फिर उनकी क्रम मुक्ति हो जाती है बाद में वहां से क्रम मुक्ति होगी इनके लिए यह शास्त्रों में अनावृत्ति का उल्लेख किया है और बाकी लोगों के लिए क्या कहा कि इमम मानव आवर्तन नावर्तन दे इस मनोन्दर में तो नहीं आएगा लेकिन अगले कल्प में अगले मनोन्दर में वो वापस आ जाएंगे ये मनु चले जाएगा दूसरे मनु में आ जाएंगे ऐसा कहा था पहले भाष्यकार ने यह कहा था तो ये इस प्रकार के उनके आने वाले की व्यवस्था ऐसे है और वहां से मुक्त होने का ये सब विशेषण है प्राणोपासना की हो जहां से अनावृत्ति का फल सुना है उसी प्रकार करना सगुण ब्रह्म विदाम अनावृत्ति रत्र प्रतिपाद्य न निर्गुण ब्रह्म तत्र तेतु हे को हेतु यहां सगुण ब्रह्म वेताओं को ही अनावृत्ति है ऐसा ने कहा और निर्गुण ब्रह्मवेता के विषय में यहाँ कहा ही नहीं निर्गुण ब्रह्मवेदा का फिर क्या होगा तो तथा क्या कारण उसका क्या कारण है तब कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मवेता के विषय में यहाँ चर्चा है नहीं हो तो तो पहले ही हो गया इस तो पाद के पहले ही तीन अधिकारण में इसकी चर्चा हो गई जो निर्गुण ब्रह्मवेता है सम्यक दर्शन विध्वस्त वो नित्य सिद्ध निर्वाण पारायण है और उनके तो स्वदा ही सिद्ध है वो ऊपर लोग चले जाते हैं सगुण ब्रह्म विद्या ब्रह्मलोक गदा तत्र उत्पन्न सम्यक दर्शन देव मुक्ति ही स्थिति अब ये देखिए कि जो सगुण वेता है यहां से ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मलोक से सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही मुक्ति होते हैं वहां ब्रह्मा जी उनको तत्व वाक्य का उपदेश देंगे वहां जाने पर भी विना ज्ञान से मुक्ति तो नहीं है विना ज्ञान से तो कहीं भी मुक्ति नहीं मानता ज्ञाना देव तो कैवल्यम तो ज्ञान से ही मुक्ति है अन्य प्रकार से नहीं अब यहां प्राप्त किया तो यहां से मुक्त हो गया अब यहां नहीं वहां प्राप्त किया तो वहां से मुक्त हो गया क्योंकि ब्रह्म लोगों को छोड़कर के बाकी लोगों में कोई उपदेश करने वाला मिलेगा नहीं ऐसा कि अब स्वर्ग जाने वाले को वहां से मुक्ति क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि स्वर्ग में कोई वहां उपदेश करने वाला नहीं होता वहां कोई वेदांत का पाठ नहीं चलता अब ब्रह्मा जी का वहां चलता है इसलिए ब्रह्मा जी का से मुक्त होता है तो कोई पूछ सकता है कि अन्य लोग में उसे मुक्ति क्यों नहीं बताया अन्य लोगों में नहीं बताया ब्रह्म से ही बताया क्योंकि अन्य लोग सब भोगमया है अब इंद्रलोक गया तो वहां क्या मिलेगा वहां तो स्वाध्याय मतलब ऐसा तत्वमसी उपदेश थोड़ी होता है तो तत्वमसी उपदेश तो वहां वर्जित है वो कर नहीं सकता वो तो दूसरे काम के लिए गया वहां नाच गाना देखेंगे वो सब अमृत पियेंगे पर क्या क्या करेंगे उसके लिए गया हुआ अब वहां तत्वमसी उपदेश दे करके तो बिगाड़ेंगे थोड़ी ऐसा तो नहीं करेंगे व्यवस्था है वहां नहीं होता अन्यत्र नहीं होता ऐसा ही होता वो अब हमारे भू में भी ऐसे ही है सब जगह सब नहीं है, होता है जहां सत्संग होता है वहां सत्संग होता है जहां वो नहीं होता है जो बार आदि होते हैं क्लब आदि होते हैं वहां थोड़ी सत्संग के लिए जाते हैं कोई तो अलग अलग होता है वो व्यवस्था है वहां वो करने के लिए जाते हैं यहाँ है, ये करने के लिए जाते है इसलिए अन्य लोगों में वो व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां से मुक्ति नहीं होती तो मुक्ति तो ज्ञान प्रसाद से ही होगी ऐसा कहा इसीलिए सम्यक दर्शनम दर्शिनाम अनावृत्ति सुधराम सिद्धिय दी थी कैमुतिक का न्याय महा तो जब वहां जाकर के भी मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त होती है तो यहां सम्यक दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया तो उनको अवश्य मुक्ति होगी इसलिए कैमुक्तिक का न्याय से कहते हैं ये किम उठता ये पुस्त है तो जब वहां ऐसा होता है तो फिर यहां क्यों नहीं तो यहां तो अवश्य होता है तदाश्रयण इत्यादि आपासका नाम ईश्वरायत्व ऐश्वर्यम उपासकों का जो ऐश्वर्य है ईश्वर के अधीन है न निरधिशयम इत्या अधिकरणार्थम आ अंत में भाष्यकार ने कहा ना अनावृत्ति सिद्धि रीति इसी का मतलब वो भाष्य समाप्त करना है और जो चर्चा चल रही थी चर्चा को समाप्त किया कि निरादिशय उनको भोग नहीं होता है साधिशय होता है सूत्र अभ्यास से प्रयोजन ये अनावृत्ति शब्द अनावृत्ति शब्दाद दो बार सूत्र के आवृत्ति क्यों किया उसका प्रयोजन कहते हैं सूत्र अभ्यास से शास्त्र परिसमाप्ति द्योदयती यध्याय परिसम्ति रेवा तत्र पदस्य एवं अभ्यासो हो दृष्टा अब तक आपने ये देखा जहां अध्याय अध्याय की परिसमाप्ति है वहां पद की आवृत्ति एक पद को दो बार कहा पूरे सूत्र को नहीं कहा और जो पाद समाप्त तो होते हैं तो वहां नहीं कहा पाद समाप्त तो होता है कि नहीं होता है ये तो मालूम नहीं पड़ेगा उसमें कोई सूचना नहीं है उसमें कोई संकेत नहीं है अब अध्याय में संकेत है और इसका अंत में जाकर के भी संकेत है अब वो अध्याय का भी क्रम विषय के अनुसार रखा है ये तो आप जानते हैं समन्वयाध्याय और अविरोधाध्याय साधना अध्याय और फलाध्याय इस प्रकार से चार अध्याय का चार विषय भी है प्रकृत सूत्र से अभ्यासात चतुर्लक्षण से वेदांत मीमांसा शास्त्र से समन्वय अविरोध साधना वो भी दे दिया कि ये जो चार अध्याय जिसका स्वरूप है ऐसा ये वेदांत मीमांसा शास्त्र है उस शास्त्र में समन्वय अविरोध साधना फल नाम के चार अध्याय है साकल्यन उक्तवा उन चार अध्यायों को यहां पूर्ण रूप से समाप्त किया संपूर्ण रूप से सकल रूप से समाप्त किया तो इसीलिए वक्तव्य अनवशेषात, अब इसके विषय में कहने के लिए कुछ शेष नहीं है कोई वक्तव्य अवशेष नहीं सारा वक्तव्य पूरा हो गया ऐसा परिसमापन उचित यदि भावा, इसीलिए यहां उसके परिसमाप्ति करना उचित है इस प्रकार से परिसम्ति करना उचित है ऐसे टीकाकार ने अपनी तरह से टीका लिखा अब टीकाकार अंत में मंगलाचरण करते हैं शास्त्र परिसमाप्ति का और टीका के परिसमाप्ति का मंगलाचरण व्याख्या संख्यार्क क्रक चर युस्तर्क शंका शंका व्याज प्रकार प्रसरण समता वस्तुत ये लक्षण दे दिया व्याख्या का व्याख्या व्याख्या श्रयती वस्तुतत्व श्रयंती वस्तुतत्व वस्तु को आश्रय करके या वस्तु तत्व को बार बार प्रकट करते हुए जिसमें वस्तुतत्व यानी तत्वज्ञान का ही प्रवाह है ऐसी व्याख्या है ऐसी व्याख्या असंख्यात तर्क कृक चय र सस्त दुस्तर्क शंका इसमें असंख्या तर्क आया मन अनेक तर्क आया ये न्याय निर्णय टीका का नाम ही दे दिया तो इसमें तर्क युक्तियां आरंभ से लेकर के अनेक अनेक दिए हैं इनमें सारे तर्क युक्तियों को आप एकत्रित करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो आपको अवश्य ज्ञान हो जाएगा वेदांत का सभी विषय का ज्ञान सम्यक प्रकार से होगा कोई संशय नहीं रहेगा ऐसे तर्क युक्तियां दी जैसा अब यहां भी दोनों की व्यवस्था बना करके बताया जहां जहां जैसा कहना चाहिए वैसा कहा है इसलिए तर्क का मतलब जो गिन गिन सकते हैं तो असंख्य तर्क के द्वारा वो तर्क है वो तर्क कैसा है क्रकच है क्रकच तर्क जो है ना एक क्रकच है ये क्रकज का मतलब क्या है ये क्रक्र आवाज करते हैं ऐसा इसको कहते क्रकच तो क्र यदि कचती शब्दी क्रकच आवाज़ करता और कृक्र आवाज करने वाले बहुत है तो यहां क्रक, क्रकच का अर्थ या भाषा में जिसको हम आरा या आरी बोलते हैं जो आरी होता है तलवार जैसा रहता है इससे लकड़ी आदि काटते हैं आरी तो आरी या आरा को क्रकच बोलते संस्कृत में क्योंकि वो ऐसा चलाते समय कर कर आवाज आता है इसलिए वो आवाज को लेकर के क्रकच ऐसा कहा तो ये असंख्या तर्क कैसा है क्रकच है आरी है तो आरी से वो बाकी जो जिनका दुष्तर्क है सबको काट डाला तो क्रकच है चय चय का समूह और रय वो चय भी है रय भी है रय मन प्रवाह होता है अथवा बेल तो ये असंख्यात तर्क रूप जो आरा है और उस आरा के जो समूह मतलब वो अनेक प्रकार के हैं ऐसे अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के मिला करके उसका प्रवाह चला करके स्रस्त दुस्तर्क शंका जितने भी दुस्तर्क हैं और शंकाएं हैं उनको तो स्रस्त कर दिया यानी श्रमसित कर दिया उसको सब काट करके फेंक दिया नष्ट कर दिया ऐसी व्याख्या ये व्याख्या का विशेषण है ये समाज कैसे बनाते देख लो एक पंक्ति पूरे समाज एक पद बना के रखा व्याख्या छोड़ करके बाकी सब एक पद है संख्या तर्क कृकदय रया स्रस्त दुस्तर्क का शंका बहुत सारे दुस्तर्क आते थे लोग कुछ ना कुछ मनमानी पूछना फिर कोई आगे पीछे का नहीं ऐसे कितने सारे आए और उनको सबको हमने सही उत्तर देकर के तर्क के द्वारा खंडित कर दिया नष्ट कर दिया शंका व्याज प्रकार प्रसरण समता वस्तु तत्व श्रयंती और यह शंका व्याज प्रकार ये शंका के जितने व्याज जो शंका के माध्यम से ये व्याजकार तो होता है संज्ञा के माध्यम से करना तो जैसे आप टीका में भी देखेंगे तत्र तत्र उन्होंने टीका करने स्वयं शंका उठाई शंका उठा करके भाष्य को अन्वय करने के लिए वो शंघा को बीच बीच में अपने आप की शंका उठा करके रख दिया जैसे भाष्य शुरू होता है एक शंघा आ जाती है तो संज्ञा के उत्तर में भाष्य होता तो ऐसा संघा व्याज से प्रकार प्रसरणा वो शंका व्याजय शंका और समाधान ये पूरा ब्रह्मसूत्र में ऐसा ही है शंका समाधान के रूप में ब्रह्मसूत्र को चलाया ये कथा के रूप में नहीं चलाया कथा तो एक तरफ होती है और शंका समाधान दोनों तरफ होता है तो आप दोनों प्रकार से शंका करेंगे वाद करेंगे उसमें आपको तर्क देना तर्क देंगे युक्ति देंगे सब हो जाता है हेदु देंगे प्रमाण देंगे ऐसे करके इसका विस्तार किया प्रसारण समता वस्तु तत्व संयंत्र इस प्रकार से हमने वस्तु तत्व को प्रकट किया है ऐसे वस्तु तत्वों को आश्रय करती हुई ये व्याख्या है तो तर्कों के द्वारा दुस्तर्कों का खंडित करना और मध्य में जो स्वाभाविक शंकाएं हैं शंकाओं को उठाकर के उसके उत्तर रूप में ग्रंथ को प्रस्तुत करना यह शैली हमने इस व्याख्या में अपनाई है और फिर अभी ये व्याख्या लिखने में क्षमता कैसे प्राप्त हो गई अब गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं अपने गुरु को स्मरण करते हैं अध्ययन को स्मरण करते हैं शुद्धानंदांग प्रौढ़ाढ़ोक्ति आनंद ज्ञान प्रणीदा जगदी मुद सिद्धि सुधियाम संविधत्ता तो शुद्धानंदांग्रि शु युक्म ये आचार्य जी के आनंद ज्ञान या आनंद गिरिजी के गुरुजी है उनके नाम शुद्धानंद जी है वो सब जगह उन्होंने ये नाम लिया है शुद्धानंद अंघ्रि युगम पादांग्रि युक्म दो चरण कमल दो पाद है इनके पादकमलों की सेवा से वो पादकमलों को स्मरण करते हुए शुद्धानंदांग्रि युग्मा युग्मन दो उन दोनों कमलों को स्मरण करते हुए स्मृति भरा स्मृति से भरा हुआ स्मृति व्याप्त है मतलब निरंतर स्मरण करते हुए हमने यह किया निभृद प्रौढ़ गाढ़ोक्ति रूढ़ा और प्रौढ़ाढ़ियां प्रौढ़ तत्व रूप से व्यापक यानी गंभीर और गाढ़ भी वे गूढ़ भी है उससे बिल्कुल गंभीर युक्तियों से तात्विक वचनों से बिल्कुल गाढ़ बना दिया घन बना दिया ठोस बना दिया ऐसा निभृत बहुत सारे भरा हुआ है अभी ये आप वाक्य में देखेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य मिलेगा तो बहुत सारे गंभीर तत्व वचनों से भरा हुआ है ये तो प्रौढ़ गाढ़ोक्ति रूढ़ा येमक किया है जो तो ढा ढा का मक किया ये तो कवित्त तो होता है इसी प्रकार शब्द जोड़ करके बोलना तो निभृद पहले स्मृति वृद्धि के बाद भरा भरा के बाद निभृद तो एक एक अक्षर दो दो अक्षर में यमक अलंकार बोलते कविता में तो प्रौढ़ाढ़ा तो वो ढाढा का वो उधर कर दिया फिर आनंद ज्ञान प्रणीता इस प्रकार आनंद ज्ञान स्वयं उनका नाम है आनंद ज्ञान भी कहते हैं आनंद गिरी भी कहते इनका दोनों नाम प्राप्त होता है तो आनंद ज्ञान प्रणीता जगदी इस जगत में मुदमियम आनंद लावे किसको आनंद मिलेगा यह पढ़ने से सद्धियाम संविधत्ता जो सद्बुद्धि है जिनकी बुद्धि ठीक है उनको आनंद मिलेगा बाकी लोगों को आनंद नहीं मिलेगा बोर हो जाएगा बोलेगा ये बार बार कहता है ये की बात को कहता है और कैसे कैसे कह रहे हैं इतना विस्तार करने की आवश्यकता है संक्षेप में कहना चाहिए ऐसे सब लगेगा लेकिन जो सद्धि हो गए जिनकी बुद्धि स्वच्छ है शुद्ध है और उनके लिए तो ये आनंद प्रकट करेगा इसलिए ये नहीं बोला कि सबको आनंद देगा ऐसा नहीं कहा जो इसको स्वीकार करते हैं जो सद्बुद्धि है जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि है तो वो उनको प्राप्त होगा और किसी को प्राप्त होगा ही होगा संविधत्ता विधत्ता विधान करें ऐसा लोट लकार प्रयोग किया संदेव बहुला नानी महाधिया और व्याख्या क्यों लिखी आपके पहले ही बहुत सारे ने व्याख्या लिखी है आदि ने व्याख्या लिखी है तो आपको फिर एक व्याख्या लिखने की क्या जरूरत है आपने एक और व्याख्या लिखी है हमको वो भी पढ़ना पड़ रहा है तो यह नहीं लिखे होते तो इतना श्रम हमारा कम हो जाता तो आपने जो है विद्यार्थियों को अधिक श्रम कराने के लिए ये अलग एक व्याख्या क्यों लिखी क्या कारण है तो सम्ति एवं बहुलानी व्याख्यान आनी महाधियाम तो बुद्धिमान के जो है बहुत बड़े विद्वान होंगे महाधिया है बहुत बुद्धिमानों के जो बड़े ज्ञानी है विद्वान है तो अनेक विद्वान होंगे अनेक बहुलानी व्याख्यान आनी बहुत सारे व्याख्यान प्राप्त है तो फिर आपने क्यों लिखा तो कहते हैं तथा फिर भी व्याख्यान तो बहुत प्राप्त है आप तो बात सही बोल रहे व्याख्या तथा भी सौख्य न्याख्या ये मैं सच बात बोल रहा हूं तो भी बहुत सारे व्याख्या प्राप्त है फिर मैंने ये व्याख्या इसलिए लिखी कि सौख्य ना मयाकृता व्याख्या तो मुझे अपने आप में सुख हो मैं अपने आनंद के लिए ये लिखा हूं जैसे बोलते हैं ना लोग मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूं तो ये मैंने अपने आनंद के लिए लिखे है मेरे मनन हो जाए मेरे स्वाध्याय चिंतन हो जाए और मुझे आनंद और प्राप्त हो जीवन मुक्ति का अनुभव और प्राप्त हो इसी के लिए मैंने ये व्याख्या लिखी है ऐसा मत सोचिए कि हमने एक व्याख्या और जोड़ी है आपको पढ़ना है तो पढ़ लो और आपके बुद्धि और विकसित हो जाएगी अच्छी बात है तो ऐसा नहीं कि हमने कोई भार देने के लिए किसी को और भार देने के लिए नहीं कहा इसलिए व्याख्या तथा भी सौखे ना व्याख्या ना इसमें भी देखे ख्या ख्या का उन्होंने यमा कर दिया तो व्याख्या तथा सौख्य न्याख्या अनाया मया करता व्याख्यान करने के लिए मैंने विस्तार करने के लिए किया है जैसे हम एक बार स्वाध्याय करते हैं दोबारा स्वाध्याय करते हैं तिबारा करते हैं, करते रहते हैं आवृत्ति करते हैं तो आवृत्ति करने से आनंद आता है इसी के लिए हमने किया है इसलिए ऐसा दोष हमारे ऊपर आरोपित न कर सकते हैं ऐसे करके अपने व्याख्यान को समाप्त किया परमहंस श्रीमत्परमसपरिव्राजगाचार्य श्रीशुद्धानंदपूज्यदशिष्य भगवदनंद ज्ञान श्रीम्चारीरिकीमसाभाष्यगे न्यायनर्ण चत्याय चतपथ्याय ब्रह्माप्तिब्रह्मस्थितरूणाख्यचतप श्रीमद्रह्म सूत्र शांकर भाष्ये फलाख्य चतुर्थोध्या शिवास्तु इस प्रकार से ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है ये वैसा तो बहुत लंबा चला ये हम आरंभ किए थे कव दो हजार अठारह दो में तीसरे महीने में आरंभ हुआ था तो वहां से लेके अब हो गया 22 हो गया तो पांच साल हो गया है पांच साल अभी पूरा नहीं हुआ लगभग जो है अठावन महीने हो गया 58 मंथ्स, तो दो साल कम है पांच साल के लिए तो दो महीना कम है पांच साल के तो उतना में हो गया है और इसके बीच में क्या है बहुत व्यवधान आ गया एक तो कोरोना के कारण हम एक दो महीना बीच में लॉकडाउन के समय यहाँ सब आदेश दिया था बंद करना है तो पाठ बंद रखा फिर बीच में कुंभ के समय भी एक दो महीना उसी में चले गए ऐसे बीच में कुछ व्यवधान हुआ है तो लगभग जो है चार साल मान सकते हैं चार साल में ये पूरा हुआ है टीका सहित टिप्पणी सहित इतने विस्तार से और पहले हम स्वामी जी जैसे अध्ययन किए थे तब भी चार साल में ही पूरे किए थे तो वो चार साल में पूरा हो गया मान सकते हैं ये छुट्टी वगैरह छोड़कर तो अब जो है ये जितना अभी जो भी श्रवण किया जो यहाँ बैठ के श्रवण किया कुछ लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे इसमें अभी ये जो ऑनलाइन में आरम्भ हुआ है उसमें दो जितना वीडियो हुआ है जितने ये सौ अस्सी के लगभग पाठ है लेकिन इसके पहले का जो हुआ है वो भी ऐसा ही है लगभग 200 सौ ढाई सौ के आसपास इसके पहले हुआ है प्रारंभ से लेकर के तो कुल मिलाकर के साढ़े पांच सौ छह सौ का लगभग जो है इतने पाठ है और जो लोग यहाँ आठ सौ आठ क्लास अच्छा 800 के आसपास है ऐसे बता रहे हैं तो अब बहुत लंबा है 800 मतलब सो कोई सुनने के लिए सोचेगा बहुत लंबा है तो अब जिसको पीछे का सुनना है जो अभी ऑनलाइन में सुन रहे हैं पहले का नहीं सुना हो तो उनके लिए अब जो है इसमें आ, ये आरकेवस में सब अपलोड करके रखा है ऑडियो अपलोड किया हुआ है सारे प्राप्त है क्योंकि वो अध्याय का भी बहुत विशेष है तो सब सुन सकते हैं उसके लिए अभी इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें उसका लिंक दे देंगे बाद में इसमें लिंक जोड़ देना तो लिंक में आप जो है आके उसमें जा सकते हैं और वहां जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं तो जो शेष रह गया समय निकाल करके उस समय आप सुन सकते हैं तो वो पूरा हो गया तो भगवान की कृपा से सब गुरु परंपरा की कृपा से इतने लंबे समय तक आ, चलाया और भगवान स्वास्थ्य भी ठीक रखें और मतलब जीवित भी रहना चाहिए ना वो तो चलता नहीं तो इतना समय तक जीवित रखे आशीर्वाद दिया सब कुछ किया इसलिए भगवान को और गुरु परंपरा को सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और इसमें से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे जीवन में अनुभव में उतरें और जैसा यहां मोक्ष की बात कही सद्योमुक्ति ही हमें प्राप्त हो ऐसे ही भगवान से आशा करनी चाहिए जो श्रवण करने में भी कोई आरंभ से श्रवण किया है कुछ लोग इसमें आरंभ से श्रवण किए हैं और कुछ बीच में आए हैं कुछ सुन करके तृप्त होकर के चले गए ऐसे भी होता है कुछ सुनने के बाद में हो गया ब्रह्मसूत्र हो गया ऐसा चले गए तो जो जैसे भी गए सभी को भगवान आशीर्वाद दे और इस अध्ययन का जो फल है वो उनको प्राप्त हो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं अब पूजा आरती करेंगे पहले अष्टोत्तर अर्चना करेंगे भाषेकार के और सब लोग मिलकर के अष्टोत्तर पढ़ेंगे और उसके बाद में आरती करेंगे किंतु अभी सभी पूछ रहे हैं कि आगे अभी क्या होगा तो आगे का हमारे क्रम में ब्रह्मसूत्र के बाद में पंचपाधिका का क्रम है पंचपाधिका भी करते हैं और संक्षेप शारीरिक भी करते हैं ये दो ग्रंथ है ये शंकराचार्य जी के शिष्यों के ग्रंथ है पंचपादिका आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र के प्रथम चार सूत्र पर ग्रंथ है किंतु ये हमारे वेदांत प्रक्रिया के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना एक तो शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य है पद्मवादाचार्य जी ऐसे महत्व तो उसी से ही सिद्ध हो जाता है किंतु बाकी जो आप टीका आदि जो अध्ययन करते हैं जितनी व्याख्याएं अध्ययन करते हैं वे सभी व्याख्याकार प्रायः सभी पदवादा आचार्य जी के जो क्रम है प्रक्रिया है उसी को ही लेते हैं इसीलिए पंचपादी का सौ ग्रंथों का एक ग्रंथ माना जाता है माने वेदांत के सौ ग्रंथ का एक उतना महत्व तो देते हैं थोड़ा गंभीर विचार है उसमें गहराई से विचार करेंगे प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे जो अविद्या आदि का अध्यास आदि प्रक्रिया है और जीव ब्रह्म के जो प्रतिबिंबवाद है प्रतिबिंबवाद मुख्य रूप से प्रकट करते हैं और उसी के अनुसार जो अभी न्याय संग्रह जिनके न्याय संग्रह हम अध्ययन कर रहे थे प्रकाशात्म यदि जी इन्हीं के विवरण है विवरण प्रस्थान नाम से कहते हैं विवरण है वो विवरण शहीद होता है जैसा यहां न्याय निर्णय टीका हमने लिया उसी प्रकार पंचपाधी का पहले तो मूल भाष्य सूत्र भाष्य भाष्य में पंचपाधी का विवरण व्याख्यान उसके बाद में विवरण इस प्रकार का उसका अध्ययन होता है तो ये हम आगे करेंगे इसका जो प्रकाशन हम प्रयोग करेंगे जैसा अभी ब्रह्मसूत्र का प्रयोग किया यही ग्रंथ के जो प्रकाशक है कृष्णामूर्ति मठ वाराणसी से पंचपाधिका के ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और उसी ग्रंथ को प्रयोग करेंगे जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो वो ग्रंथ को अपनाएं तो उसी का अनुसार होगा और अभी यहां जो भी है यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनके लिए तो यहाँ ग्रंथ मंगाए हैं वो बाद में ग्रंथ को ले सकते हैं जो आपने अभी ग्रंथ लिया है पुस्तकालय से वो ग्रंथ को लौटा दे लौटाने के बाद में फिर वहां से नया ग्रंथ जो लेना चाहते हैं, ले सकते हैं किंतु अब ये जो पंचपाधिका में कुछ विशेष अध्ययन होगा तो क्रम थोड़ा सा अलग रहेगा तो अभी तो आपने जो पांच साल तक लगातार सुना और तो क्या हो कोई तो आठ साल से सुन रहे कोई दस साल से सुन रहे तो ये सुनकर के सारे संस्कृत का ज्ञान और वेदांत के शब्द राशि का ज्ञान तो आपको हो ही गया है अब अनुभव करने में साधन आवश्यक है तो वो ग्रंथ का कुछ अलग प्रकार से चलाएंगे उसमें वो पूरा संस्कृत में ही होगा पूरा अध्ययन संस्कृत में होगा क्योंकि हिंदी व्याख्या नहीं करेंगे तो जो मूल करेंगे मूल के अनुसार संस्कृत में सरल संस्कृत में व्याख्या होगी इसीलिए वो क्योंकि एक ग्रंथ अंत में ऐसे हम चलाते हैं तो एक संस्कृत में चलाना चाहिए तो अंतिम ग्रंथ है अभी तो आगे संक्षेप शारीर करेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं अब तो ये करने का निश्चय हुआ है तो वो संस्कृत में होगा जैसे व्याकरण में सिद्धांत कौमदी आदि जब हम चलाते हैं तो प्रयास करते हैं उसको संस्कृत में चलाने का क्योंकि कोई कोई ग्रंथ संस्कृत में चलाना चाहिए और वो सुन करके आ जाएगा और जिनको संस्कृत नहीं आता है तो वो धीरे धीरे सुनते रहे कुछ दिन में उनको शब्द राशि का ज्ञान हो जाएगा और सरल शब्द है वैसे तो हम जो पाठ चलाते हैं अस्सी प्रतिशत संस्कृति होता है उसमें अब हिंदी में जो है बीच बीच में थोड़ा शब्द का अर्थ बताते हैं उतना ही है बाकी तो संस्कृत ही है भाष्य है टीका है टिप्पणी है सब संस्कृत में चलता है इसलिए उसका अध्ययन ऐसा होगा जो उसको समझ सकते हैं सुन सकते हैं उसमें मिल सकते क्योंकि कई लोगों ने बताया है कि जो हिंदी नहीं समझते हैं अब वो भी सुनना चाहें तो संस्कृत में वो तो सभी सुन सकता है क्योंकि ये ग्रंथ सुनने के लिए जो तैयार होगा वो तो संस्कृत सामान्य जानता ही होगा इसलिए इस प्रकार से निश्चय किया है और वो पाठ होगा अभी अभी पृतृपक्ष चल रहा है इसके बाद नवरात्रि होगी नवरात्रि के बाद फिर वो जैसा समय आएगा आरंभ करेंगे तो नवरात्रि के बाद में द्वादशी आ जाएगी शुक्ल पक्ष द्वादशी सात तारीख को तो सात तारीख आरंभ करेंगे ऐसा हम विचार कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी है सूचना बाद में दी जाएगी ओम नारायणम पद्मवम वशिष्ठम शक्ति जत्त्रपरासुगौपद महाविंदींद्रमथ शिष्य श्रीशंकरचार्यमता से पदस्तामक शिष्य तो वर्तिकम अस्मदुरा समी सृति स्मृतिपुराल करुणय नमा भगवत्द शंकरशंकर शंकर शंकरचार्यवं बातरायण सूत्र भाष्यंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने वोमव्या नमः दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शां ओं पूर्णमदिदर्पूर्ण मुदस्णस पूर्णमाद और ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति ओम नमः पार्वती पावदीपद हर हर महादेव